परमार्थ प्रसंग एक नवासी जो ध्यान जप या योगाभ्यास अधिक करते हैं उनका नूतन सात्विक शरीर गठित हो जाता है सूक्ष्म स्नायुजाल और नाड़ी चक्रों की रचना होती है जो गहरे अतीन्द्रिय भावों के वेग को सच सकने में समर्थ होते हैं एक सौ नब्बे सन्यासियों को एक ही जगह ठहरकर किसी अन्य सत्र से भिक्षा लेना मना है गृह लोग श्राद्ध में पितृपुरुषों के कल्याण के लिए या खुद के पाप क्षय और पुण्य संचय के उद्देश्य से और अनेक लौकिक कामनाओं के साथ, साथ सेवा के लिए सत्रों में पैसा दान करते हैं इसलिए वहाँ का अन्न दूषित होता है मन को मलिन और अनुगामी करता है इसीलिए साधु को सत्रों में खाना निषिद्ध है साधु के लिए माधुकरी ही श्रेष्ठ है माधुकरी का अन्न पवित्र है एक सौ यह सोचिस साधन भजन यदि न किया जाए तो गृहस्थियों से दान लेने का हक साधुओं को नहीं है उससे गृहस्थियों को धोखा देना होता है और स्वयं के साधुत्व का अयथात्व तो सिद्ध होता है गृह लोग यही सोचकर साधु सेवा करते हैं कि साधुओं को अन्य वस्त्र के लिए चिंतित न होना पड़े और वे अपना कुल समय साधन भजन में लगा सके वे लोग अपने इस सत्कर्म के कारण साधुओं के धर्म कर्म के पुण्य फल के कुछ अंशों में हिस्सेदार हो जाते हैं इसीलिए साधुओं के लिए इतना पुण्य फल संचित करना आवश्यक है कि जिससे दाताओं का प्राप्य अंश निकल जाने पर भी खुद के लिए यथेष्ट बचा रहे नहीं तो देनदार होने से खुद की ही महा क्षति होती है लौकिक और पारलौकिक कर्जदारों के दुखों का अंत ही नहीं उन्हें सदा ही अभाव रहता है इसीलिए वैराग्यवान साधु और श्री ठाकुर के पिता के समान नैष्ठिक धर्मप्राण ब्राह्मण प्रतिग्रह नहीं करते इसके अलावा चीजें ग्रहण करने से ही बाध्य बाध्यता आती है और खुद की स्वाधीनता नष्ट होती है एक सौ इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग बाप मां और परिवार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हटाकर संसार त्याग करके ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं इसीलिए वे लोग भी इनके साधन भजन में कुछ अंशों में भागी होते हैं इसीलिए कहा गया है कुलम पवित्रम जननी कितार था उसी से संतान का पितृमातृऋ ऋण शोधन होता है परंतु माँ बाप को रुलाकर सन्यासी यदि आदर्श से विचित हो अकार्य या व्यथा कार्य में अपने दिन बिताए तो उनके अस्त्र में उनकी सारी सुकृति डूब जाती है उसका प्रायश्चित होता है संसार में लौट जाना और उसी आश्रम का धर्म पालन करना